पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र सत्रा अस्मितानुगत गृहित्री रूप समाधि चेतन से प्रतिबिंबित चित्त जिनमें बीज रूप से अहंकार रहता है अर्थात चित्त बीज रूप अहंकार और अहंकारोपाधिक पुरुष जहाँ से पुरुष और चित्त में अभिन्नता आरोप होती है उसका नाम अस्मिता है अस्मिता अहंकार का कारण है इसलिए उससे सुख्मर है जब चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि अस्मिता में धारण करने से उसका यथार्थ रूप साक्षात होने लगे तब उसको अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं यदि आनंदानुगत संप्रज्ञात वाला योगी वहाँ न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो इस अवस्था में पहुँच जाता है इसमें आनंदानुगत वाली वृत्ति अहम अस्मी मैं सुखी हूँ मैं सुखी हूँ अधिक निर्मल होकर केवल अस्मी अस्मी यही ज्ञान शेष रह जाता है इस वृत्ति वाली अवस्था बड़ी मनोरंजक होती है बुधा योगी इसी को आत्मस्थिति समझकर इसी में संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने का यत्न नहीं करते उनका आत्माध्यास अहंकार से तो छूट जाता है किंतु अस्मिता में बना रहता है शरीरांत होने पर विदेहों से अधिक लंबे समय तक ये योगी कैवल्य पद जैसा आनंद भोगते रहते हैं उन्हें प्रकृति प्रकृतिलय कहते हैं जिनका वर्णन 19वें सूत्र में किया जाएगा आनंदानुगत और अस्मितानुगत भूमियों में पांचों सूक्ष्म विषयों जैसा साक्षात का नहीं होता है यह केवल अनुभव गम्य है अतः इनका वर्णन शब्दमात्र समझना चाहिए इन चारों समाधियों में वितर्क समाधि चतुष्टानुगत अर्थात वितर्क विचार आनंद अस्मिता इन चारों से युक्त है क्योंकि कार्य में कारण अनुगत रहता है इस कारण स्थूल भूतों के तन्मात्राओं का कार्य होने से स्थूल भूतों में तन्मात्राएं अनुगत है और तन्मात्राओं के अहंकार का कार्य होने से तन्मात्रा द्वारा अहंकार अनुगत है अहंकार अस्मिता का कार्य होने से अहंकार द्वारा अस्मिता अनुगत है इस प्रकार स्थूल भूतों की भावना करने से फलतः सबकी भावना प्राप्त होती है इसलिए स्थूल इस भूत विषयक भावना अनुगत है इसी प्रकार विचारानुगत संप्रज्ञात तृतयानुगत है इन भावना में स्थूल भूतों का भान न होने से यह वितर्क से रहित है कार्य में कारण अनुगत रहता है न कि कारण में कार्य इसलिए तन्मात्राओं की भावना में स्थूल भूतों का भान नहीं होता है इसी प्रकार आनंदानुगत संप्रज्ञात दयानुगत है क्योंकि इस भावना में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के भूतों का भान न होने से यह वितर्क तथा विचार दोनों से रहित है अस्मितानुगत संप्रज्ञात एकानुगत है क्योंकि इसमें अस्मिता मात्र के अतिरिक्त किसी अन्य का भान नहीं होता ये चारों प्रकार की समाधियाँ सालंबन और सबीज भी कहलाती है सालंबन इसलिए कि यह किसी ध्यय का आलंबन सहारा बनाकर की जाती है और यह आलंबन ही बीज है इसलिए इसका नाम सबीज समाधि भी है जब योगी किसी स्थूल ध्येय को आलंबन बनाकर उसमें चित्त ठहराता है तब पहले स्थूल वस्तु को देखता है जो जो एकाग्रता बढ़ती जाती है ज्यों त्यों उसके सूक्ष्म अवयव भाजते जाते हैं यहां तक कि स्थूल भूतों के कारण सूक्ष्म भूतों का भी साक्षात होने लगता है एकाग्रता और अधिक बढ़ने पर यह सूक्ष्मभूत विषय ग्राह्य वृत्ति भी बंद हो जाती है और तन्मात्राओं के कारण ग्रहण रूप सत्व प्रधान अहंकार का उसकी आनंद रूप प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्तियों से साक्षात होता है एकाग्रता की सूक्ष्मता और सत्वगुण की वृद्धि के साथ साथ यह आनंद रूप वाली अहंकार की वृत्ति भी सूक्ष्म होती जाती है यहाँ तक कि अहंकार के कारण अस्मिता का अहंकार से रहित उसकी वृत्ति अस्मि अस्मि से साक्षात होने लगता है अर्थात मैं हूँ केवल यही ज्ञान श्रेष्ठ रह जाता है इस वृत्ति की सूक्ष्मता में पुरुष और चित्त में भिन्नता उत्पन्न करने वाली विवेक ख्यातिरूपी वृत्ति का उदय होता है इस विवेक में भी आत्मस्थिति का अभाव प्रतीत कराने वाली पर वैराग्य की वृत्ति नेति नेति यह स्वरूपावस्थिति नहीं है यह अस्मृति आत्मस्थिति नहीं है कि अभ्यास पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है जिसका लक्षण अगले सूत्र में बतलाया जाएगा विशेष वक्तव्य सूत्र सत्रह कोषों द्वारा अभ्यास की प्रणाली एक अभ्यास की प्रणाली कोषों द्वारा अंतर्मुख होते हुए स्वरूप स्थिति प्राप्त की है जिसका वर्णन उपदेशों में इस प्रकार है यह छेद वांग मनसी प्राग तद्य छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान आत्मनि महती येद ये तद्य छेदांत आत्मनि कठोरिषद बुद्धिमान वाणी को ज्ञानेन्द्र को मन में लय करे उसको मन को ज्ञानात्मा बुद्धि में लय करे बुद्धि को महान आत्मा महत्व में लय करे और उस महतत्व को शांत आत्मा में ले करें यदि ज्ञान आत्मने के अर्थ अहंकार में और महति के अर्थ बुद्धि में लिए जाए तो ये सूत्रगत चारों भावनाएं हो जाती है।